श्री गर्ग सहिता अश्वमेध खंड सोलहवा अध्याय चंपावतीपुरी के राजा द्वारा अश्व का पकड़ा जाना यादवों के साथ हेमांगद के सैनिकों का घोर युद्ध अनिरुद्ध और श्री कृष्ण पुत्रों के सौर्य से पराजित राजा का उनकी शरण में आना श्री गर्ग जी कहते हैं राजन वहाँ से छूटने पर वह अश्व सब देशों का अवलोकन करता हुआ उसी नर जनपद के अंतर्गत चंपावतीपुरी में जा पहुँचा राजा हेमांगद से परिपालित वह पुरी विशाल दुर्ग से मंडित थी उसके भीतर चारों वर्णों के लोग निवास करते थे वह पुरी गगनचुंबी प्रसादों से परिवेष्टित थी वहाँ पुण्यात्मा राजा हेमांगद महान सूरवीरों से घिरे रहकर अपने पुत्र हंस के साथ राज्य करते थे नरेश्वर उन्होंने यादवों की अवहेलना करके महात्मा अनिरुद्ध के उस अश्व को अनायास ही पकड़ लिया मानद राजा हेमांगद ने सोने की जंजीर से घोड़े को बांधकर नगर के सभी दरवाजों में कपाट और अर्गला आदि दे दिए तथा यादवों के विनाश के लिए दुर्ग की दीवारों पर दो लाख शतग्नियाँ अर्थात तोपे लगवा दी और युद्ध का ही निश्चय किया तत्पश्चात सेना सहित अनिरुद्ध घोड़े की राह देखते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने चंपावती के उपवन में डेरा डाल दिया वहां घोड़े को न देखकर प्रद्युम्न कुमार ने श्री चंद्र के सखा उद्धव से इस प्रकार पूछा अनिरुद्ध बोले मंत्री प्रवर यह किसकी नगरी है कौन मेरा घोड़ा ले गया है महामते आप जानते होंगे सोच विचार कर बताइए उनका यह प्रश्न सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव ने शत्रुओं के वृत्तांत को समझकर यह बात कही उद्धव बोले द्वारिकानाथ इस नगरी का नाम चंपावती है यहाँ अपने पुत्र हंस के साथ राजा हेमांगद राज्य करते हैं उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है यह राजा बड़ा शूरवीर है युद्ध किए बिना यज्ञ का घोड़ा नहीं देगा यह नगर में ही रहकर भुसुंडियों द्वारा दीर्घकाल तक युद्ध करेगा वह नरेश युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं निकलेगा अतः नरेशवर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो उद्धव जी की यह बात सुनकर अनिरुद्ध रोषपूर्वक बोले अनिरुद्ध ने कहा सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी दुर्ग में रहकर युद्ध में लगे हुए इन बहुसंख्यक शत्रुओं को लोहे की बनी हुई शक्ति के समान बाणों द्वारा मैं आधे पल में मार गिराऊंगा उद्धव जी की पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोष में भरे हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध उस पुरी का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही गए और कोटि कोटि बाणों की वर्षा करने लगे अंधक वीरों के बाण समूहों से उस पुरी में कोलाहल मच गया वीर हंस ध्वज आदि समस्त शत्रु संकित हो गए तदनंतर राजा के कहने से उन वीरों ने साहसपूर्वक दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव सैनिकों को देखा यदकुल के श्रेष्ठ वीरों को कवच आदि से सुसज्जित देख वे सब के सब भयभीत हो उठे यादव योद्धा अस्त्र शस्त्रों से परिमंडित हो शस्त्रों की वृष्टि कर रहे थे हिमांगत के सैनिकों ने उन पर चारों ओर से तत्घ्नियों द्वारा आग बरसाना आरंभ किया वे इस निश्चय पर पहुंच गए कि हम सभी शत्रुओं को मौत के घाट उतार देंगे घोड़े को कदापि नहीं लौटाएंगे उस समय अनिरुद्ध की सेना में महान हाहाकार मच गया सतग्नियों से ताड़ित हो समस्त विष्णुवंशी वीर विहवल हो गए उनके सारे अंग छत विक्षत हो गए कितने ही योद्धा युद्ध से भाग चले राजन कुछ सैनिक मूर्छित हो गए और कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे कोई युद्ध में जल गए और कोई भस्मीभूत हो गए कितने ही लोगों के हाथ पैर और भुजाएं कट गई कुछ लोग शस्त्रहीन होकर गिर पड़े कितनों के कब जल गए कितने ही हाय हाय करने लगे और कितने ही योद्धा बलराम तथा श्री कृष्ण के नाम ले लेकर पुकारने लगे उस युद्ध क्षेत्र में शतग्नियों की मार खाकर सारे अंग जर्जर हो जाने के कारण कितने ही हाथी भागते हुए गिर पड़े और मूर्छित होकर मर गए संग्राम में उछलते भागते हुए घोड़े शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मौत के मुख में चले गए कितने ही रथ चूर चूर होकर धराशायी हो, हो गए सारी सेना आग की लप, लपटे में लपेट में आकर भयानक दिखाई देने लगी यह सब देखकर अनिरुद्ध संग्राम भूमि में श्री हरि का स्मरण करते हुए कुछ सोचने लगे तब श्री कृष्ण कृपा से उषावल्लभ अनिरुद्ध को कर्तव्य बुद्धि सूझ गई उन्होंने सारंग धनुष लेकर तर्कश से बाढ़ निकाला और उसे धनुष पर रखकर उसमें पर्जन्यास्त्र का बंधन संधान किया उस बाढ़ के छूटते ही यादव सेना के ऊपर मेघ छा गए नरेश्वर उन मेघों ने यादव सैनिकों की रक्षा करते हुए भोरी भूरी जल की वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आग को बुझा दिया तब विष्णुवंशी सैनिकों के अंग अंग शीतल हो गए वे आग के भय से छूट गए और अनिरुद्ध की प्रशंसा करते हुए पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए उन सबको संबोधित करके अनिरुद्ध ने कहा मैं पंख वाले घोड़े पर चढ़कर अकेला ही शत्रुओं के राजा को जीतने के लिए चंपावती पुरी में प्रवेश करूँगा श्री गर्ग जी कहते हैं राजन अनिरुद्ध की यह बात सुनकर समस्त कृष्ण कुमार साम्ब आदि अठारह महारथी उनसे बोल उठे हरिपुत्रों ने कहा राजन तुम शत्रुओं की नगरी में न जाओ हम सब लोग उस आतताई नरेश को जीतने के लिए वहां जाएंगे ऐसा कहकर रोज से भरे हुए वे सब वीर हरिपुत्र सहसा पांख वाले घोड़ों पर चढ़कर दुर्ग के परकोटे को लाँघते हुए चंपावतीपुरी में जा पहुंचे वे सभी धनुधर कमझधारी और युद्ध थे उन्होंने जाते ही सर्पाकार बाणों से शत्रुओं को मारना आरंभ किया नरेशर वे शत्रु भी राजा के आज्ञा से सहसा युद्ध के लिए धनुष धारण किए क्रोध क्रोधपूर्वक आ पहुँचे उनकी संख्या एक करोड़ थी रोज से भरे और अस्त्र शस्त्र उठाए उन बहुसंख्यक वीरों को वहाँ आया देख सांब मधु बृहद बाहु चित्रभानु वृक अरुण सुमित्र दिप्तिमान भानु वेदबाहू पुष्कर श्रुतदेव सुनंदन विरूप चित्रबाहू न्यग्रोध और कवि इन समस्त श्रीकृष्ण पुत्रों ने बाणों द्वारा मारना आरंभ किया राजेंद्र फिर तो उस नगरी में वीरों के रक्त से बहकर नदी प्रकट हो गई जो नगर द्वार से बाहर निकली राजन उस घोर नदी को बहकर आती देख अनिरुद्ध संकित हो गए उनका मुँह सूख गया और वे रोजपूर्वक बुढ़े अहो क्या मेरे पिता के सभी भाई मारे गए जिसके कारण यह घोर नदी प्रकट हो हम सबको बहा ले जाने के लिए इधर ही आ रही है मैं इस नदी को अपने अग्निमय बाणों द्वारा सोख लूंगा इसमें संशय नहीं है अपने पर्वतोपम गज राजों द्वारा इस नगरी को ढहवा दूंगा तद्नतर अनुरुद्ध के आदेश से महावतों से प्रेरित हो बड़े बड़े ऊंचे मदोन्मत और कज्जलगिरी के समान काले लाखों हाथी अपनी छूणों से छोटे छोटे वृक्षों एवं गुल्मों को उखाड़ उखा कर उस नगर में फेंकने लगे वे अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर के ऊपर जा चढ़े नरेश्वर वहां पहुंचकर उन समस्त गजराजों ने अपने कुंभ स्थलों से रोजपूर्वक सब ओर से शीघ्र ही उस पुरी को ढा दिया सारे कपाट टूट टूटकर गिर द्वारों के गए द्वारों की सुदृढ़ श्रृंखलाएँ छिन्न भिन्न हो गई पुरी के दुर्ग की पथरीली दीवारें उन हाथियों ने तोड़ गिराई नवश्रेष्ठ श्रीहरी के गजराजों ने किवाड़ों अर्घलाओं और दुर्ग को धराशायी करके पुरी में पहुंचकर शत्रुओं के घरों को गिराना आरंभ किया उस समय चंपावती में महान हाहाकार मच गया राजा आदि सब लोग भयभीत हो पड़े आश्चर्य में पड़ गए तब पराजित हुए राजा हेमांगद फूलों के हार से अपने दोनों हाथ बांधकर पाहिमाम कहते हुए हरिपुत्रों के सम्मुख आए उन नरेश को आया हुआ देख रणभूमि में धर्मवेदता सांबरे भाइयों को तथा दीनजनों की हत्या करने वाले महावतों को भी रोका सबको रोककर वे राजा से इस प्रकार बोले सांबरे कहा राजन आओ तुम्हारा भला हो मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्ध के समीप चलो तब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा शाम्ब की आवाज़ सुनकर राजा यज्ञ का घोड़ा लिए हरिपुत्रों के साथ पुरी से बाहर निकले राजन पुत्र के शान अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने घोड़ा और उनके साथ एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित की राजेंद्र तदनंतर नीतिवेदता दीनवस्तल अनुरुद्ध ने पुष्पमाला से बंधे हुए उनके दोनों हाथ खोलकर इस प्रकार कहा ये मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शत्रु राजाओं से इस घोड़े की रक्षा करो अनुरुद्ध की बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा हेमांगद ने अपने पुत्र को राज्य देकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ जाने का विचार किया इस प्रकार से गृग के अंतर्गत अश्वमेध खंड में चंपावती विजय वर्णन नामक सोलहवा अध्याय पूरा हुआ